कलिकाल के रोग ने ग्रस लिया कि नहीं ग्रस लिया भोग रूपी रोग ने योग को ग्रस लिया और ऐसे योगी आहा इस कलिकाल में भगवान नाम के योग से श्रेष्ठ कोई योग नहीं आप जो कुछ चाहें भगवान नाम से ही प्राप्त हो जाएगा हजारों जन्मों तक योग की साधनाएं करने पर नाद योग लय योग जप योग समाधि योग हठ योग मंत्र योग योग की जितनी विधाएं हैं उनका अनंत जन्मों तक आश्रय लेने पर सैकड़ों जन्मों तक आश्रय लेने पर भी जिस स्थिति की प्राप्ति नहीं हो सकती है वह स्थिति केवल निष्ठाम भाव से हरिनाम जप से हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाएगी प्रमाण हम कितने दें हजारों प्रमाण हैं इसके हजारों प्रमाण हैं एक संत हुए उनकी कल भी हमने चर्चा की थी श्री दरिया जी महाराज दुनिया जाति के थे राम राम जब के सिद्धि होगी किसी से योगाभ्यास सीखने नहीं गए और वे कहते हैं बहुत प्यारा पद है बहुत प्यारा पद है जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा करम कमीना जाति मतीहीना तुम तो हो सिर ताज हमारा हमने क्या, क्या किया काया का यंत्र इस काया के यंत्र को इस काया के यंत्र को काया का यंत्र शबद मन उठिया सुख मन तात चढ़ाई गगन मंडल में धुनिया बैठा मेरे सतगुरु कला सिखाई मालाले लेके राम, राम नहीं किया कपास ढूंढ रहे राम राम राम राम राम राम बस सिद्ध हो गए गगन मंडल में धुनिया बैठा मेरे सतगुरु कला सिखाई कहते मुझे पिंड शरीर ब्रह्मांड के सारे भेद ज्ञात हो गए कैसे केवल दो अक्षर की महिमा से राव और मां कहते अब इस चोले में राम नाम के तृप्त कुछ नहीं बचा एक रंग भरा हुआ हरी चोला हरी कहे कहा दिलाऊं मैं नाही मेहनत का लो भी बग सो मौझ भगती निज पाऊं राम जी ने कहा दरिया जी तुमने तो पूरे चोले में राम नाम का मृत भर लिया है इस के बदले तुम्हें क्या चाहिए बोले मैं ना ही मेहनत का लोभी राम राम क्या उसका पारिश्रमिक हमको नहीं चाहिए बकसो मोज भगति निज पाऊं तब ठाकुर जी बोले कृपा कर हरि बोले बाणी दरिया तुम तो हो ममदास राम जी ने प्रकट होकर कहा तुम मेरे हो मेरे दास हो बोलो क्या चाहिए आ धन्य है राम जी से दरिया जी क्या मांग रहे हैं बोले जन दरिया मेरे आत्म भीतर मेलो राम नाम विश्वास क्या चाहिए इस वाक्य को दोहराइए जन दरिया मेरे आत्म भीतर जन दरिया मेरे आत्म भीतर मिलो राम नाम विश्वास एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास कबीर जी को नानक जी को मीरा जी को धना जी को रैदास जी को इन संतों को जितनी विचित्र विचित्र योग की अद्भुत शक्तियां प्राप्त हुई इनके चरित्र का अनुसंधान करके देख लो केवल एक ही एक ही उसमें हेतु है राम नाम से सब राम नाम से प्राप्त हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अस्सी घाट पर गंगा जी के तट पर बैठे थे एक योगी निकला योगी था बड़ी सिद्धियां थी उसमें आलाख आलाख नाथ योगी अलख अलख जगाते हैं आलाख आलाक गोस्वामी जी के मन में दया आ गई। अरे राम राम राम राम कहना चाहिए अलग अलग क्यों चिल्ला रहा था गोस्वामी जी बोल पड़े हम लख हम ही हमारक हम हमार के बीच हम हमलख हमार लख हम हमार के बीच तुलसी अलख है राम नाम जपुनीच तुलसी अलख ही का अलख है राम नाम जपनी राम राम आजकल नए नए पंथ चल गए एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा राम राम नहीं बोलेंगे एक तू सच्चा और तेरा नाम सच्चा जपेंगे अरे राम राम सीधे सीधे करो नाम सगुण है कि निर्गुण है वो निर्गुण राम है कि सगुण राम इतने झमेले में पड़ते क्यों राम राम करो सब अपने आप समझ में आएगा निर्गुण है कि सगुण है सब वेद अपने आप खुल जाएगा करना कुछ नहीं है बुद्धि को व्यर्थ में परेशान करना है ठीक नहीं सब प्रकार की बात विचारना छोड़कर राम राम में लग जाओ लगते नहीं है, यही तो समस्या है श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर वाक्य है जीव की स्थिति बड़ी विचित्र है एक कहीं एक सिखावत बरवे रामायण एक कहीं एक सिखावत जपत न आप तुलसी नाम प्रेम कर पा पाप सिखाओ जरूर पर सिखाने के साथ उसका आश्रय भी लो तब तो उसका प्रभाव रहेगा नहीं तो प्रभाव नहीं रहेगा हमारी वाणी में प्रभाव नहीं है क्योंकि हम स्वयं राम राम नहीं कर पा रहे हैं। पर श्री महाराज जी हमने तो दर्शन किया नहीं साक्षात लेकिन जिन लोगों ने दर्शन किया है वे जानते हैं वे क्या रोज दो घंटे तीन घंटे प्रोचन करते थे कभी किया प्रोचन हैं? बहुत कम लेकिन उन्होंने जो नाम प्रेम जगाया आज उनकी भौतिक लौकिक अनुपस्थिति में भी आज उनका पांच भौतिक विग्रह उपस्थित नहीं है लेकिन उनकी भावमयी उपस्थिति है लेकिन धन्य है उनके द्वारा दी गई नाम की प्रेरणा एक जगह दो जगह नहीं आठ आठ जगह इसमें अखंड चला है कितनी बड़ी बात है इसलिए स्वयं नाम जपो और फिर नाम जप की प्रेरणा दो बोलो श्री राम नाम महाराज की श्री ठाकुर जी कभी अवसर ऐसा प्रदान करें कि हम लोग भी निष्प्रपंच होकर के भगवान का भजन कर सकें भगवान का नाम ले सकें तभी लाभ होगा ग्रसे कली रोग जोग संजम समाधि रे भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे नहीं राम राम किया तो श्रीमदभागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं एतावान सांख्योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ अन्ते अंत नारायण स्मृति सांख्य के मार्ग पर चल के जाओ योग के मार्ग पर चल के जाओ ज्ञान विज्ञान के मार्ग पर चल के जाओ किसी भी मार्ग पर चल के जाओ अंतिम फल है अन्ते नारायण स्मृति अंत में भगवान की स्मृति हो जाए अंत में कब होगी आज से करोगे अभी से करोगे तो अंत में होगी। आज से अभी से नहीं करोगे तो अंत में भी नहीं होगी। जब इतना चक्कर काट के घुमा के भी नाक पकड़नी पड़ेगी तो इतना चक्कर क्यों काटते सीधे सीधे नाक पकड़ लो नाक ही पकड़ना तो सीधे सीधे पकड़ लो आज से अभी से राम राम करने में लग जाओ नाम लिया जिन सब लिया सकल शास्त्र का भेद बिना नाम नर के गया पढ़ी पढ़ी चारों वेद इसलिए भगवान नाम का आश्रय लो जग नभ बाटिका रही है फल फूल रे धुआं कैसे धोर हर देख तू न भूल धुआं के महल बन जाते हैं जैसे वो मिथ्या हैं ऐसी जग न भाटिका इस माया में इस प्रपंच में मत पड़ो अंतिम बात तो इतनी ऊंची कह दी गोस्वामी जी ने बोले राम नाम को छोड़कर के जो अन्य किसी साधन का भरोसा करता है वो उस प्रकार से अभागा है जैसे कोई छप्पन भोगों से अनेकों व्यंजनों से सजे हुए स्वर्ण थाल को ठुकरा करके जूठन खा करके टुकड़े खा करके अपने पेट भरना चाहे उसी प्रकार से है राम नाम छोड़ जो भरोसो करे और रे तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे राम नाम छोड़ जो भरोसो करे और रे तुलसी परोसो त्यागी मांगे पूर्व कौर रे राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे तीन बार है राम जपू राम जपू राम जपू बावरे इसका तात्पर् है मनवाणी क्रिया से समर्पित होकर नाम जपू तीन बार है ना राम जपू राम जपू राम जपू मन वचन कर्म से नाम का आश्रय लो ये ताकि राम, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे मलुदासी का भी ऐसा ही पद है राम जपू राम जपू राम जपू बावरे अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो बावरे जिन तो को तन दीनो ताको ना भजन कीनो जन्म तो सिरानो जात लोहे कैसो तावरे राम जी को गाय गाय राम को रिझावरे राम जी के चरण कमल चित्त माहिलावरे कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस आनंद मगन हो के हरि गुण गावरे आनंद मगन होकर के भगवान के गुणों को गान करो तो हम जल्दी ही उपसंहार कर रहे हैं भगवान शंकर की स्तुति की जा रही है बड़ी सुंदर भगवान शंकर की स्तुति है भगवान शंकर के संबंध में श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं ये बात कहां से आई बोले मयन ऋतु मैं रिपू से बात आई काम की रिपून कर जो काम हमें भगवान से विमुख कर रहा है अब वो काम कैसे दूर हो क्योंकि जहां काम तह राम नहीं जहा राम तह काम तुलसी कबहूक रही सके रवि रजनी इकठाम तब क्या करें बोले ऐसे की शरण में जाओ जो काम को जलाकर भस्म कर सके ऐसे कौन है तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयो जरी छार चार छार हो गया राख बन गया ये काम के रिपू हैं देखिए काम काम बहुत अच्छी चीज है काम बहुत अच्छी चीज है मलुकदास ने तो कहा काम मिलावे गए राम सो जो यह राके काम राम जी से मिला देता यह बाधक नहीं है पर इसको जीत के रखो जीत के रखना क्या है श्री राम जी की प्राप्ति की कामना के अतिरिक्त अशेष कामनाओं का त्याग यही है काम को जीतना भगवत प्राप्ति की कामना को स्वीकार कर लो और बाकी सारी कामनाओं पर पूर्ण विराम दे दो मुझे इसी जन्म में भगवान का भजन करके भगवत चरणार की प्राप्ति करनी है इसको दृढ़ता पूर्वक हृदय में विराजमान कर लो बस फिर काम नष्ट हो जाएगा जिस काम के कारण जीव चक्र में पड़ा है यह काम ये वस्तुता काम है जो राम जी से मिलाने वाला है मयन रिपु महिमा जानन कोई यह आपकी महिमा कौन क्या है जिसको कोई नहीं जानता बोले विनु तब कृपा राम पदक पंकज सपनी हूं भगती न होई आपकी कृपा के बिना राम जी के चरण कमलों में स्व चरण कमलों के प्रति स्वप्न में भी भक्ति नहीं होगी ऋषय सिद्धि मुनि मनुज दनुज सुर चाहे ऋषि हो सिद्ध हो मुनि हो मनुष्य हो दनुज हो देवता हो चराचर के जो ही जीव हैं वे यदि आपसे विमुख हैं तो भगवान की माया से पार नहीं पा सकते हैं चाहे कल्प कोटि चले जाए करोड़ों कल्प ही क्यों न व्यतीत तो हो जाए यहां देखिए ध्यानपूर्वक सुने तब पद विमुख का तात्पर्य है भक्त तत्व की महिमा से विमुख होकर के इसी को प्रियादासी ने कहा है तौ दुराराध्य को कैसे कै आराध सके समझो न जात मन कंप भयो चूर है शोभित तिलक भाल माल उर राजे ऐपे बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है इसका तात्पर्य जब तक भक्त के चरण का आश्रय नहीं लिया जाएगा किसी नामनिष्ठ के चरण का आश्रय नहीं लिया जाएगा संत के चरण का आश्रय नहीं लिया जाएगा संत सिर मौर महान नामनिष्ठ नाम के प्रकट स्वरूप भगवान शिव का आश्रय नहीं लिया जाएगा तब तक करोड़ों कल्पों तक साधना करने पर भी वो भवचक्र से उबर जाएगा यह विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता इसलिए भक्त के आश्रय की भक्ताश्रय की बात है वैष्णवा नाम यथा संभू वैष्णव श्रोमणि है अहिभूषण हाहा हा अभूषण शिव शिव हुए प्रसन्न करो दाया आप दया करो आप अहिभूषण है अहिभूषण माने सर्प ही आपका आभूषण आप है सर्प बहुत दुष्ट प्रकृति के होते हैं प्रहलाद जी जैसे महान संत ने महाभागवत ने कह दिया मोदे तो साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या यद्यपि साधु किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होते पर साधु अपि वृश्चिक सर्प हत्या मोदे देते संत पुरुष साधु पुरुष भी बिच्छू और सर्प को कोई मार देता तो कहते तो चलो ठीक है, क्यों पता नहीं कितनों को मारता जान लेता अच्छा हुआ इसकी अकेले की जान गई न जाने ये जीदा रहता तो कितने लोगों की जान लेता इसका मतलब ये नहीं कि सर्फ बिच्छू मारना चाहिए हमारे वाक्य से ऐसी मत ले लेना लेकिन प्रहलाद जी ने कहा है सर्प और बिच्छू ऐसे दुष्ट होते हैं कि इनके मरने पर सज्जन भी प्रसन्न होते हैं इस हिरण कशिप मरने पर सारी सृष्टि प्रसन्न भई ये वहां कहने में तात्पर्य है आपके जैसा दयालु कौन होगा जिसने ऐसे दुष्ट सिरमौर सरकों को भी अपना आभूषण बना लिया अपने श्रीअंग पर धारण कर लिया तो यहां भाव अभिव्यंजित तो हो रहा है कि हे भोले बाबा हे शिव आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर कृपा कीजिए जब आप सहज तमोगुणी सर्पों को अपने श्री अंग पर आभूषण के रूप में धारण कर सकते हैं तो हमको भी सर्प जैसा ही दुष्ट मान लीजिए फिर हमारा त्याग क्यों करते हमें अपने श्री अंग का आभूषण आप क्यों नहीं बना लेते ये अहिभूषण का तात् अहिभूषण दूषण रिपु सेवक दूषण रिपु सेवक दूषण खर दूषण दूषण के रिपू श्रीराम जी दूषण कैसे कहते हैं दूषय तीत दूषण जो दोष उत्पन्न करता है उसको दूषण कहते हैं जो दोष का बाप हो दोषों को पैदा करने वाला हो उसको दूषण कहते हैं तो जो सब पापों का बाप है सब दोषों का बाप है उसको खत्म करने की समाप्त करने की सामर्थ्य केवल राम जी में है ख... दूषण रिपु राम जी उनके दूषण नाम का असुर तो है ही है लेकिन दूषयती तो दूषण है जो व्यक्ति को दूषित करता है वो दूषण उस दूषण उस दूषण के जो रिपु हैं शत्रु हैं श्री राम जी दूषणारी हैं उनके आप सेवक हैं इसका मतलब है जो दूषण रिपू का सेवक होगा वही दोषों से रहत हो पाएगा आप सर्वथा दोषों से रहते हैं इसलिए हे नाथ, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए हमें भी दोषों से रहत बना दीजिए देव देव देवाधिदेव महादेव हैं त्रिपुरारी भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव हैं तीन बार शंकर जी के मंदिर में जाकर कोई कहे महादेव महादेव महादेव कितने उदार हैं शंकर जी एक शंभु क्रीत्यात एक बार महादेव शब्द का उच्चारण किया शंकर जी कहते इसने मुझे खरीद लिया अब सोचते हैं कि इसने दो बार और महादेव महादेव किया है अब इसको हम क्या दें बोले चलो कोई बात नहीं ये साहूकार और हम कर्जदार बोलो वृंदावन बिहारी हे देव, देव महादेव हे त्रिपुरारी मोह निहार दिवाकर मोह रूपी निहार को अंधकार को समाप्त करने वाले सूर्य हे जीव का परम कल्याण करने वाले शंकर में हम आपकी शरण हैं क्योंकि आपकी शरणागति ही शोक और भय को दूर करने वाली है गिरिजा मनमान समराल काशीस मसान निवासी हे गिरिजा के मन के मानस के मराल हंस हे काशीस हे काशी के स्वामी अर्थात मोक्षाधिपति मसान निवासी स्मशान में रहने वाले स्मशान में रहने वाले ये बात इसलिए कही गई देखो भाई शमशान में जाकर सबको बैराग्य जगता है आजकल तो लोगों ने श्मशान भी इतने सुंदर बना दिए कि वहां जाकर भी बैराग्य जगे पहले स्मशान स्मशान के जैसे होते थे वहां जाकर ओ घट पड़े हुए हैं कुंड बिखर रहे हैं कहीं बाल बिखरे पड़े हैं राख पड़ी है हड्डी पड़ी है देखकर बैराग जगता था अब इतना सुंदर बना दिया है कहां जामनगर गए थे तो लोग कहते थे कि हाँ आप देखने नहीं गए स्मशान देखने जाओ हम तो नहीं गए देखने क्यों बोले वहां जाकर बहुत अच्छा लगता है यह दुर्भाग्य है कली की विडंबना है जो इस मसान इतने सुंदर बना दिए गए कि जहां जाकर लोग को कम से कम जीवन में एक बार तो थोड़ा देर के लिए बहरा गया जाता था अब वो मसान इतने सुंदर बना दिए गए हैं वहां टीवी और लगा दी गई समाचार पत्रों की व्यवस्था कर दी गई कहीं कहीं तो चाय पानी की भी व्यवस्था कर दी गई ये विचित्र बात है भगवान शंकर स्मशान में रहते हैं यदि भजन करना चाहते हो तो मसान में रहो यदि भजन करना चाहते हो तो मसान में रहो मसान में रहने का तात्पर्य यह है ये मसान ही है हम मसान आ जाए क्या कहें समय तो अपनी संकेत दे रहा है और लोग भी संकेत कर रहे हैं पर इतना सुंदर पद है कि हम उसको कहे बिना रह नहीं सकते हैं नहीं रहा जा रहा सवेरे तक जिए ना जिए क्या पता इसलिए उसको कह दें भजन करने की पद्धति है इस सारे संसार को शमशान समझ लो मुर्दा समझ लो जीवित व्यक्ति में सबकी ममता होती मुर्दे में किसी की ममता नहीं सुंदर रूप पर आकर्षण होता पर उसे मुर्दा समझ लो तो कहां आकर्षण होगा मुर्दे पर आकर्षण होता किसी का मुर्दे पर किसी का आकर्षण नहीं जिंदा वही है जो श्री राम जय राम जय जय राम कर रहा है बाकी सब मुर्दे हैं बहुत सुंदर बात है श्री मलूकदास जी का पद है बहुत प्यारा पद है बाबा यह मुर्दहू का गां बाबा यह मुरदहू का गांव जग में कोई थिर न रह पाया जग में कोई थिर न रह पाया जिसका धरिया नहू का गांव कोई स्त्र नहीं रह पाए पीर मुए पीर भी मर गए पैगंबर मुए पीर मुए पैगंबर मुए मुए जिंद मुए जोगी राजा मरे प्रजाहू मरी है मुए वैद्य मुए रोगी वैद्य भी मर गए रोगी भी मर गए नौ भी मर गए दस भी मर गए मर गए सहसी अठासी तेतीस कोटी चौधरी मर गए मरी काल की फांसी नवयोगीश्वरों से बड़ा कौन होगा समय आने पर वे भी चले गए दस प्रचेता भी चले गए अठासी हजार ऋषि भी चले गए कहां तक कहें जिन देवताओं ने अपना नाम रखवा लिया था अमर तेतीस कोटि चौधरी मर गए जिनकी चौधराहट जिनकी जिनका चौधरी पना सब पर चलता है तैतीस करोड़ देवता वो भी मर गए तेतीस कोटि चौधरी मर गए मरी काल की फांसी चांद हु मरी है सूरज हु मरी है चांद हु मरी है जिसकी चांदनी में तुम फूल रहे हो ये भी मर जाएगी चांद हु मरी है सूरज हु मरी है ये तो मरी है धरणी अकाशा चांद हु मरी है सूरज हु मरी है मरी है धरणी अकाशा चौदह भुवन केवल भारतवर्ष और धरती नहीं चौदह भूवन जलावन हुई है सूखाई धन भर के धक धक धक धक् चलने लग जाएगा चौदह भुवन जलावन हुई है एन की झूठी आशा इसलिए बाबा यह मुर्दू का गांव बोले तुमने तो सबको जलावन बता दिया सारे ब्रह्मांड को स्मशान बता दिया आखिर कोई जिंदा भी है बोले हाँ जिंदा है कौन ज्योति स्वरूप राम एक फिर हैं जिन यह सृष्टि उपायी ज्योति स्वरूप राम एक फिर हैं जिन यह सृष्टि उपायी कहत मलुक साधु को सर्वसत्ता को काल नखाई ऐसे श्री राम जी से जिसने ऐसे सर्व व्यापक श्री राम जी से जिस साधु ने अपनी सत्ता को एक कर दिया है उसको भी काल नहीं खाएगा और राम जी उनको भी काल नहीं खाएगा बाकी तो सब काल के कले हुए भगवान शंकर इस वैराग्य के अंतिम सिद्धांत को केवल बोलते कहते नहीं उसमें जीते हैं मसान निवासी आपको भी राम राम करना है तो समझ लो कि हम मसान में रह रहे हैं अरे मसान है महाराज अभी हम जयपुर गए थे मूर्ति के प्रकरण में तो जहां मूर्तियां बन रही थी वहां लोगों ने कहा महाराज ये बहुत बड़ा स्मशान था यहां तो वहां महल बन गए तो आप शोध कीजिए तो कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां कभी न कभी मसान न रहा हो आप मसान में ही रहते हैं ये तो आपकी भूल है कि हम कोठी में रहते हैं मसान में रहते हैं हम मसान में हैं ऐसा मानकर राम राम करो ये प्रेरणा भगवान शंकर देते हैं तुलसीदास तुलसीदार हरिचरण कमलवर देहु भगति अविनाशी हे अविनाशी अपने चरण कमलों श्री हरि के चरण कमलों में भक्ति का वर चरण कमलों में भक्ति का वर